श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव से अपने गुरुवर्ग के साथ संबंध है। माया जब तक कृपापूर्वक मार्ग छोड़ नहीं देती तब तक मानव को ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे पंच भूतेर फांदे ब्रह्म पड़े कांदे, पंच भूतों के फंदे में फंसकर ब्रह्म रोया करता है आँख बंद कर तुम चाहे जितनी बार अपने मन को यह समझाते रहो कि कांटे खरोच कुछ भी नहीं है किंतु कांटे पर हाथ पड़ते ही तत्काल वह भीतर चुभ जाता है और तुम आह कह कर, कर चिल्ला उठते हो ठीक इसी प्रकार तुम चाहे जितना भी अपने मन को यह समझाओ कि तुम्हारा जन्म मृत्यु पाप पुण्य शोक दुख भूख प्यास आदि कुछ भी नहीं है तुम जन्म जरा रहित निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो किंतु ज्यो ही तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हुआ संसार के रूप प्रसादी के प्रलोभन में ज्यों ही तुम्हारा मन फंसने लगा काम कांचन के आपात सुख में निमग्न हो ज्यों ही तुमने कोई कुकर्म किया तत्काल ही मोह यातना दुख आदि सब कुछ उपस्थित होकर तुम्हें आचार विचार से भ्रष्ट कर एकदम संकट में डाल देंगे इसलिए यह निश्चित जानना कि ईश्वर की कृपा के बिना माया द्वारा दरवाजा छोड़े बिना किसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती दुर्गा सप्तशती की उस उक्ति को क्या तुमने नहीं सुना है सहसा प्रसन्ना वरदा निणाम भवती मुक्त अर्थात माँ जब तक कृपा पूर्वक मार्ग नहीं छोड़ देती तब तक कुछ भी होना संभव नहीं है श्री रामचंद्र जानकी तथा लक्ष्मण वन में जा रहे थे वन का मार्ग संकीर्ण था एक से अधिक व्यक्ति का उस पर चलना संभव नहीं था हाथ में धनुष लेकर श्री रामचंद्र आगे आगे चल रहे थे उनके पीछे जानकी और जानकी के पीछे धनुष बाण लेकर लक्ष्मण जा रहे थे श्री रामचंद्र के प्रति लक्ष्मण की ऐसी भक्ति थी कि उनके मन में नवघन श्याम राम रूप के दर्शन की अभिलाषा सदा जागृत रहती थी किंतु बीच में जानकी थी इसलिए चलते हुए श्री रामचंद्र को देखे बिना व्याकुल हो रहे थे बुद्धिमती जानकी को जब यह विदित हुआ तब वे उनके कष्ट से दुखित हो चलती हुई एक बार मार्ग से एक ओर हटकर खड़ी हो गई और बोली देख लो उस समय लक्ष्मण को जी भरकर अपने इष्टमूर्ति राम के दर्शन मिले इसी प्रकार जीव एवं ईश्वर के बीच में माया रूपिणी जानकी विद्यमान है जीव रूपी लक्ष्मण के दुख से दुखित होकर जब तक वे मार्ग छोड़कर एक ओर खड़ी नहीं हो जाती तब तक जीव को ईश्वर के दर्शन प्राप्त करना संभव नहीं है यह निश्चित जानना जो ही उनकी कृपा होती है तत्काल ही जीव को राम रूपी नारायण के दर्शन मिल जाते हैं तथा यह व्यक्ति सभी यातनाओं से मुक्त हो जाता है अन्यथा हजार आचार विचार करते रहो उससे कुछ भी नहीं होता कहा जाता है कि अजवाइन का एक दाना भात के सौ सौ दानों को खजम करा देता है किंतु जब पेट की बीमारी होती है उस समय सौ अजवाइन के दाने एक भी शीत को खजम नहीं करा पाते हैं इसे भी ठीक वैसे ही समझना तोतापुरी स्वामी जी आजन्म श्री जगदम्बा के कृपा पात्र थे अच्छे संस्कार सरल अंतःकरण, योगी महापुरुषों का संग बलिष्ठ दृढ़ शरीर यह सब बाल्यावस्था से ही उन्हें प्राप्त था भगवती माया ने अपनी कराल विभीषिका में मृत्यु की छाया सजे सर्वग्रासी मूर्ति को उन्हें कभी नहीं दिखाया था अपनी अविद्या अविद्यारोपणी मोहनी मूर्ति के फंदे में उन्हें नहीं फंसाया था इसीलिए पुरुषार्थ तथा प्रयास के द्वारा अग्रसर होकर निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति ईश्वर दर्शन आत्मज्ञान आदि सब कुछ उनके निकट सहज बन चुके थे उस मार्ग में अग्रसर होने में जो कुछ विघ्न बाधाएँ थीं माँ ने स्वयं अपने हाथ से उन्हें हटाकर उनके लिए रास्ता छोड़ दिया था इस बात को समझना उनके लिए संभव ही कैसे था अतः अब उसने दिनों के बाद तोतापुरी स्वामी को यह विषय समझाने की माँ की इच्छा हुई फलस्वरूप तभी अपने मन के उस भ्रम को समझने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ पुरी जी का शरीर भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेश का था रोग अजीर्ण शारीरिक अस्वस्थता किसे कहते हैं वे नहीं जानते थे वे जो कुछ भोजन करते वह उन्हें पच जाता था जहाँ कहीं वे पड़ जाते वहीं उन्हें गाढ़ी नींद आ जाती थी ईश्वर ज्ञान तथा साक्षात्कार के फलस्वरूप मानसिक शांति तथा उल्लास सत धाराओं में निरंतर उनके मन में प्रवाहित होता रहता था किंतु बांग्लादेश का जल और उस पर वास्पकड़ों से भरी ही वहां की भारी तथा उत्तप्त वायु ऐसी आब हवा में श्री रामकृष्ण देव के श्रद्धा प्रेम से मोहित होकर कुछ महीने रहते ही उनके उस दृढ़ शरीर में रोग ने अपना अधिकार जमा लिया पुरीजी को भयानक रक्त आंव का रोग हो गया दिन रात पेट की ऐठन तथा दर्द से पुरी जी का धीर शांत तथा समाधिस्थ मन बहुधा ब्रह्म सद्भाव से विच्युत हो शरीर में संलग्न होने लगा पंचभूतों के फंदे में ब्रह्म फँस चुके थे उस समय सर्वेश्वरी जगदंबिका की कृपा के अतिरिक्त दूसरा और उपाय ही क्या था अस्वस्थ होने के कुछ दिन पूर्व ही पुरी जी को उनके सतर्क ब्रह्मनिष्ठ मन के द्वारा यह विदित हो चुका था कि वहाँ पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है अतः वहाँ अधिक दिन रहना उनके लिए उचित नहीं है किंतु श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत संग को त्याग कर केवल शरीर रक्षा के निमित्त उनका वहाँ से चल देना कैसे संभव था शरीर तो हाड़ मांस का पिंजड़ा मात्र है रस रक्त से परिपूर्ण कृमियों द्वारा परिव्याप्त देह तो क्षण स्थायी है जिसके अस्तित्व को ही वेदांत शास्त्र में भ्रम बताया गया है उसके प्रति ममता स्थापन कर परम आनंददायक उस देव मानव के संग को सहसा त्याग कर वे जाही कैसे सकते थे जहाँ कहीं वे जाए वहाँ भी तो शारीरिक रोगादि हो सकते हैं साथ ही रोगादि से उन्हें डर ही किस बात का है शरीर ही तो उसे भोगता रहेगा वही कृष्ण होगा और अधिक से अधिक वह विनष्ट हो जाएगा उससे उनकी हानि ही क्या है उन्होंने तो स्पष्ट रूप से यह अनुभव तथा प्रत्यक्ष किया है कि वे असंग निर्विकार आत्मा हैं शरीर के साथ उनका कुछ भी संबंध नहीं है तो फिर भय किस बात का इस प्रकार विभिन्न बातों को सोचकर पुरी जी ने अपने मन को व्यग्र नहीं होने दिया